अविद्या होने के कारण क्षेत्र आत्मा का संख्या प्राप्त होता है या क्या क्षमता न से समाधान कहा जाता है न ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्योंकि अविद्या या काम है अथवा कहीं अविद्या अब बताते हैं तामसे ही प्रत्यय प्रत्यय क्योंकि तामस प्रत्यय जैसा मैं बोल रहा हूँ ना उत्तर से देखेंगे क्योंकि तामस प्रत्यय विपरीत ग्रह का वस्थापिक व्रहणात्मक ये ताम प्रत्यय चाहे विपरीत ज्ञान का हेतु हो अद्यात्य है तो विपरीत ज्ञान का हेतु कौन होता है अविद्यात्यय विपरीत ज्ञान समझते हैं रज्जु को रज्जु को सर्व समझना जगत समझना यह सब विपरीत तो ग्राहिका है कि का विपरीत ज्ञान का जनक ज्ञान का जनक कौन ताम चाहे विपरीत ज्ञान का जनक हो वह संसापिता अथवा संशय वाला हो कौन ताम चाहे विपरीत ज्ञान का जनक हो अथवा संशय उत्पन्न करने वाला है संशय कौन उत्पन्न करता है सामक सत्य संशय जैसे स्थानु है अथवा पुरुष है इस प्रकार संशय होता है अथवा देमा है अथवा देना ऐसा संशय तो संशय को उपस्थित करने वाला कौन होता है तामक सत्य अग्रहणात्मक का अग्रहण का क्या है ज्ञान भाव अथवा ज्ञान का अभाव रूप ज्ञान का अभाव मतलब ज्ञान न होना कुछ भी नहीं होना देखना ही चाम प्रत्यय क्योंकि प्रत्यय चाहे विपरीत ज्ञान का जनक हो अथवा का जनक हो अथवा ज्ञाना रूप होवरणात्मक आवरण आवरणात्मक स्वास्थ्य अभिज्ञा आवरण होने से वह अभिज्ञा ही है या आचार स्वरूप होने से वह अभिज्ञा है कौन अभिज्ञा है तामस प्रत्यय तानस प्रत्यय क्या है अभिज्ञा तो है बात है सर तो सामक प्रत्यय क्या क्या करता है विद्वीत ज्ञान का जनप होता है या विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करता है संशय को उत्पन्न करता है और ज्ञाना भव को करता है किसको करता है ज्ञान को कौन करता है तो वो आवरण होने का कारण अभिज्ञा है समझी लगाएंगे तामक प्रत्यय चाहे विपरीत ज्ञान का जनक हो या संशय को उत्पन्न करने वाला हो या ज्ञाना भाव रूप हो वह आवरण रूप होने की अभिज्ञा है नामस्कृत जो अभिज्ञा है वो आवरण रूप है आच्छादक रूप है मतलब तो वस्तु के स्वरूप को आच्छादित करता है ठीक है वस्तु के स्वरूप के आच्छादित करने से ही कभी विपित ज्ञान होता है कभी संशय होता है कभी ज्ञान अभाव होता है लग्या क्यूँकी विवेक प्रकाश का अभाव क्यूँकी विवेक ज्ञान के होने आरोप क्यूँकी विवेक ज्ञान के होने आरोप उनका अभाव होता है विवेक ज्ञान के होने पर उनका अभाव होता है किसका जो ये विपरीत ज्ञान संशय हो है क्योंकि विपरीत ज्ञान के होने पर उनका अभाव होता है अथवा ऐसा समझते हैं कि की ज्ञान के होने पर अभिज्ञा का अभाव होता है इसका अभाव होता है उन्हीं को ले लेना विपरीत ज्ञान संशय हो जनर ये कुछ ऐसा है क्योंकि विवेक ज्ञान के होने पर उनका अभाव होता है त्म के दोषे तथा आवरण रूप कि आंख में, में।, में होता जिसको मोतियाबिंद कहते हैं आजकल मोतियाबिंद को क्या है शब्द और आँखों के रोग है आँखों के दो इनके होने से आठ की ज्योति ही मंद हो जाती है ऐसा तीनों मोटी आदि कहा जाता है समोह गुण में शाम क क्या है समोहुण में तिमी आदि दोष कैसे है ये समोह गुण में और आवरणात्मक और आवरणात्मक समोह गुण में तिमी आदि दोष होने पर आदि, आदि आदि तीन तीन तीन प्रकार प्रकार प्रकार के के के के की की होती होती है। तीन के की होती है। विज्ञान देखो तीसरे नंबर पर अग्रहणात्मक था ना अग्रहणात्मक का अर्थ है ग्रहण मतलब ज्ञान भाव और तीन प्रकार कौन कौन हो जाएंगे विपरीत ज्ञान और संपरीत ज्ञान हो हाँ इन तीनों का जनक कौन है सामक प्रत्ये अथवा अभिज्ञा और यहाँ पर इस समिति में एक आदि अभिज्ञा अग्रहण आदि तीन प्रकार की अभिज्ञाओं की उपलब्धि होती है तो अग्रहण आदि ये क्या है अभिज्ञा का कार्य है न ठीक है चाहे विपिन है? ज्ञान को उत्पन्न करने वाला हो संशय उत्पन्न करने वाला हो अथवा ज्ञाना भाव करने वाला हो तो मतलब क्या है की यहाँ पर जो अग्रहण आदि तीनों को अभिज्ञा कहा है तो अभिज्ञा का कार्य होने तीन को अभिज्ञा कह दिया मिट्टी के कार्य घट क्या कहते हैं तो अभिज्ञा के कार्य अग्रहण आदि तीनों को क्या कह तो दिया अभिज्ञा ऊपर अभिज्ञा का कार्य कहा है अविज्ञा कह दिया लगाएंगे और आवरण रूप चमोह में सिमीरादि को होने पर अग्रहण आदि तीन प्रकार के अभिज्ञाओं की नहीं होती है लग गया तीन प्रकार के अभिज्ञाओं की होती है कब तिमी आदि गोष से होने पर जब आप दोष हैं तब आपको ठीक ज्ञान हो जाएगा तो कभी विपरीत ज्ञान होगा कभी सुनते होगा कभी कुछ भी पता ही और समुण में सिमिल आदि दोष होने आरोप अग्रहण आदि तीन प्रकार की अभिज्ञाओं की उपलब्धि होती है अभिज्ञा की उपलब्धि कब होती है दोष के होने पर कब होती है हाँ और जब दोष के होने पर अविद्या होती है और विवेक ज्ञान होने पर अविद्या होती है अब देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि अविद्या ये अभिद्ध दोष की उपलब्धि दोष के होने पर किसकी उपलब्धि होती है अभिज्ञा की और अविद्या के कारण ही क्या होता है संसार होता है अविद्या के कारण क्या होता है इस पंक्ति में अग्रहण आदि को अभिज्ञा क्यों कहा गया है क्यों क्यूँकी अभिज्ञा का कार्य और ऊपर की पंक्ति में क्या है अग्रह इनको इन तीनों को करने वाली अभिज्ञा कही गई थी तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार जो है या ये तीन जो विपरीत ज्ञान संशय और अग्रहण जो किसके कारण है अभिज्ञा के कारण किसके कारण है अविज्ञा के कारण है जो अभिज्ञा के कारण ये है तो फिर संसार किसका हुआ अभिज्ञा का संसार किसका हुआ क्षेत्र का संसार नहीं हुआ कहने का मतलब ये है अभिज्ञा के होने पर सब कुछ अग्रहण ये क्या है की द्वितीय विज्ञान अग्रहण किसके होने आरोप अभिज्ञा के होने पर है इसलिए अविज्ञा का ही संसार हुआ अविज्ञा ही संसारित हुई क्षेत्र संसारित नहीं हुआ अभिज्ञा के होने आरोप दृष्टि विज्ञान आदि होता है तो फिर संसारित्व तो किसका होगा अभिज्ञा का है ना और क्षेत्र के साथ संसारित्व नहीं होगा क्योंकि अभिज्ञा के होने आरोप ये होता है कि अभिज्ञा का ही संसारित्व है क्षेत्र के साथ संसारित्व है एक उत्तर ये लिया है दास्थ्यार के दास्थ्यार के प्रकाश व्याख्या में कि अभिज्ञा के होने पर संसार होता है इसलिए संसारित दिखता है अभिज्ञा का अभिज्ञा ही संसारी है क्षेत्र संसारी नहीं है आनंद गिरी ने बताया है की केवल आत्मा जो है संसारी नहीं हो सकता है शुद्ध आत्मा संसारी नहीं हो सकता है वो असंसारी ही है तो तो वो तो भ्रम संसारी जैसा प्रतीक होता है ऐसा आनंद गिरी का विक्र है अब फिर ठीक शंका आ रही है अत्र क्या है एवं करनी ज्ञाती धर्म अविद्या इस प्रकार तो अविद्या का धर्म होगी ज्ञाता को है न क्षेत्र क्या एकदम शरीर क्षेत्र में शरीर क्षेत्र एक सर भी वो व्यक्ति कम बताओ क्षेत्र और जो क्षेत्र को जानता है क्षेत्र का प्रकाशक है क्षेत्र का जस्ता है क्षेत्र कौन जानने वाला जाता तो जो जाता में क्षेत्र अभिज्ञा कितनी आप क्षेत्र के लिए अभिज्ञा उपाधि वाला क्षेत्र के संसारी होता है और शुद्ध क्षेत्र के संसारी नहीं है अच्छा और पहले बताया था ना कल्पना से कुछ भी बिगड़ता नहीं आया था ना नी? किसी में कल्पित वस्तु से स्थान का भी बिगड़ता नहीं है कंपनी तो देखेंगे अत्र यहाँ कहते हैं तो अभिज्ञा ज्ञाता क्षेत्र के साधन हुआ अभिज्ञा ज्ञा के क्षेत्र में जानता है वो ऐसा माना जाता है ना अपना सुन फुटाते हैं स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश होने के कारण सबको स्वयं प्रकाश है वो तो अपने को भी प्रकाशित करते है। अपने को प्रकाशित करते हुए अन्य को भी प्रकाशित करता, करता है एक तो हो गया वो स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं प्रकाश आत्मा क्या है दूसरे को प्रकाशित करते हुए अपने को भी प्रकाशित करता है अच्छा और विशेष रूप में जो है ना ये घट है तो एक हमने स्वयं प्रकाश क्या बताया अंतर्गत में स्वयं हाँ हमें ये दूसरे प्रकाश जो जड़ और चेतन दो पदार्थ है अनात्मा और आत्मा दो पदार्थ है जिसमे की जड़ पदार्थ स्वयं प्रकाश नहीं है आत्मा ही क्या है स्वयं तो प्रकाश है तो ये स्वयं प्रकाश है ये जड़ को भी प्रकाशित करता है अपने को भी प्रकाशित करता है ठीक है तो अब ये जो स्वयं प्रकाशा हुई अब रही बात ज्ञात ज्ञाता ग्रम क्या है वो अंताग्रहण को लेकर अंताग्रहण आवक्षिणेशन ज्ञाता है वेदांत विभाग बताया है अंताग्रहण आवक्षिणेशन क्या है तो। ज्ञाता है सुखादी नहीं हाँ, नहीं सुखादी जो है अंताग्रहण की वृत्ति है? है और साक्षी वेद माना गया है तो ज्ञाता वेद तो तो में माना गया है घटा घटम आम जाना जाना में सुखादी को ज्ञाता के द्वारा वेद है और सुखादी के आएंगे साक्षी के द्वारा वेद है अर्घम आम ग्रह निश्चा बताया तो अंका ये अंताकरणा चेतन में कुछ तो वो सब कुछ अंताकरण अंताकरण को लेकर बन रहा है अंताकरण के बिना वो स्वयं विकास है अंताकरण के बिना वो जय विकास है अंताकरण उपाधि को लेकर वो उसको ज्ञात महीना है कहा जाता है उपाधि को लेकर अंताकरण उपाधि को लेकर ज्ञाता उपाधि वो शुभ यहाँ ज्ञापा खा गया है ना तो हम पैसा अब देखेंगे अत्र यहाँ कहते हैं इस प्रकार के अभिज्ञा जाता का धर्म हुआ अभिज्ञा किसका धर्म हुआ जाता का धर्म हुआ ये पूर्ण पक्ष है पर तो तो उत्तर देता है ना ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो बताते है तो अब ऐसा ध्यान देंगे आप के कहने का अभिप्राय है कि जो तो तीन दोस्त कितने होता है कि सबसे दोष कितने होता है और तीन दोष के कारण क्या है ठीक ऐसी बोर्ड नहीं होता है कभी विक्रीत ज्ञान होगा कभी संतर होगा कभी ज्ञान होगा किसके कारण होगा दोष के कारण और तीन दोष के न होने पर ये होता है तो जैसे तीन दो ज्ञाता का धर्म है कि चक्षु का धर्म है तो जैसे उसी प्रकार अविद्या ज्ञाता आत्मा का धर्म नहीं है ये करण का ही धर्म है अंताकरण का धर्म है क्षेत्र आत्मा का धर्म ये बताना चाहते हैं आपके पास ना इस प्रकार को अविद्या ज्ञाता आत्मा का धर्म हुआ ज्ञाता आत्मा क्षेत्र जैसा धर्म हुआ न ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो बताते हैं क्योंकि चक्षु में किन्हीं राधि दोषों की उपलब्धि होती है सब है ना कई सब ये शिविर रश्मी है क्या हो जाएगा अन्न और तो फिर भाव में हो जाएगा से, तीर, तीर है आदि ऐसी रोग ऐसा नहीं कहना क्यूँकी चक्टिकरण में शिविर आदि दोषो की उपलब्धि होती है सिद्धांति चल रहा है ना सिद्धांत ऐसा नहीं कहना मतलब ज्ञाता तो धर्म अविज्ञा नहीं कहना क्योंकि चक्ुकरण में तुमी आदि की उपलब्धि होती है अभी बताया जैसे रोग चक्ु में है चक्करण है ना वैसी अभिज्ञा कितनी होगी ये किसी शरण में होगी अंकाशरण में होगी ज्ञाता में नहीं होगी अभी सिद्धांति चल रहा है सिद्धांति अपनी बात को कहने के लिए कुछ अच्छा अवय से ज्ञाति धर्म विज्ञा सिद्धांति अपनी बात का प्रतिपादन करने के लिए पूर्व पक्षी की पंक्तियों को उदृत कर रहा है पूर्व पक्षी की पंक्तियों को सिद्धांति तुम ये मान्य थे की तुम जो मानते हो कि अविज्ञा ज्ञाता का धर्म है अविज्ञा मानता है तो सिद्धांति ने पूर्ण पक्षी की पंक्तियों को उदृत किया है की तुम जो मानता है की अविद्या का धर्म है और तद अविद्या धर्म एवं क्षेत्र ऐसी संसारित और वह अविद्या धर्म से युक्त होना ही क्षेत्र संसारित्व है अविद्या क्षेत्र अविद्या क्षेत्र का धर्म हुआ और अविद्या होना ही अविद्या धर्म से युक्त होना ही क्षेत्र का संसारित्व है जैसे ये किसी पंक्ति है तुम पक्षी की और किसने किया धर्म पीना और देखना तत्व याद वहाँ जो कहा गया ईश्वरा ईश्वर एवं क्षेत्र यहाँ ईश्वर आचार असंसारी क्षेत्र ईश्वर एवं क्षेत्र की शुद्धात्मा ही है क्षेत्र के असंसारी ही है ईश्वर आचार असंसारी क्षेत्र असंसारी ही है संसारी नहीं है यह ध्यान देना सिद्धांति का ऐसा है ना वहाँ जो कहा गया यदू मन के न अब इतनी पंक्तियाँ सिद्धांति की है वहाँ जो कहा गया क्षेत्री ही है संसारी नहीं है इसी एक अनुचित है अनुचित कौन कहेगा शब्दों का वहाँ जो कहा गया क्षेत्र जारी ही है क्षेत्री कौन कहेगा तो न संसारी मतलब क्षेत्री नहीं है अनुचित तो है ये कौन कहेगा फिर देखेंगे कौन कह रहा है तू तु, तुम ये ये मन्य थे धर्म गुरु ना पूछे जो मानते हो तुम जो तू मानता कौन है क्या मानता है यदि या क्या क्या कर रहे हैं अभिज्ञा ज्ञाता का धर्म है और उस अभिज्ञा धर्म से युक्त होना ही क्षेत्र कौन मानता है तुम जो मानते हो मानता है पक्षी। ये कौन कर रहा है, हाँ। है? है? मानता तो कुल पक्षी है बस सबसे सिद्धांत तो कुल तो पक्षी मानता है और ध्यान देना प्रियुप्त तो ये जो वहाँ जो कहा गया वहाँ जो कहा गया ये ये है। ये क्या कह कहा गया <ın pressure> कि क्षेत्र असंसारी ही है क्षेत्र के hmm. संसारी नहीं है ये कौन किसने कहा था सिद्धांति ने क्या कहा था क्षेत्र के असंसारी ही है संसारी नहीं है ये किसने कहा था सिद्धांति ने इसी एक तक अधिकतम ये अनुचित है अनुचित कौन कहोगे कुर पक्षी अब ध्यान देना यज्ञ मन लेते हैं किन्तु मानते हो तो यहाँ तक की बात मानता है कौन कुल पक्षी कौन मानता है बात आई बढ़े आप सिद्धांति कहना वो आप ठीक नहीं है वह लेना है ना ये तो पूर्व पक्षी मानता है और तो सिद्धांति ने उदृत किया और इतनी बार सिद्धांति को कहे करके तकारी सिद्धांतिक पंक्ति और एक पक्षी और इसका लेना वो ठीक नहीं है तो यश से लेकर इसी दर जो कहा गया वो ठीक है ये कौन कहेगा सिद्धांति वो ठीक नहीं है क्यों तो ठीक नहीं है देखना जैसे चक्षुकरण में विपरीत ज्ञान विपरीत ग्राहक है ना जैसे चक्षुकरण में विपरीत ज्ञान का जनक आदि दोष के देखे जाने से विपरीत ग्राहक का विपरीत ज्ञान का हेतु विपरीत ज्ञान का हेतु तो विपरीत ज्ञान का हेतु कौन है अभिज्ञ अभिज्ञ तो विपरीत अच्छा तो यहाँ ध्यान देना चक्षुकरण में जैसे देखना विपरीत ज्ञान होता है ना विपरीत ज्ञान का ऐसा होता है कि ब्रह्म तो को ग्रह समझ लेना ये विपरीत ज्ञान है ना अच्छा और रज्जु को समझ लेना भी विपरीत ज्ञान है ना तो विपरीत ज्ञान का हेतु आपका ये निर्दोष भी है ठीक है सुनिर्दोष है ना अपन की लगाएंगे की विपरीत ग्राहक का से विपरीत ज्ञान का हेतु विपरीत ज्ञान का तुम का दोष सिंह दोष ये किसमें रहता है के शु और विपरीत ग्राहक है ना आदि को लेना संशय स्थापक कल आये ना सब तो संख्यो का स्थापक संख्या स्थापक करके कर हैं संशय का जनक संशय उत्पन्न करने वाला संशय पर करने वाला कौन है सिंह दोष सिर्ष के होने पर ही ये सब होता है नीर्षाणु अथवा शुरू ऐसा संशय होता है संशये तो विपरीत ग्राहक ज्ञान का हेतु कौन है आपका सिंह और आदि ऐसी क्या लेना है दोष और आदि ज्ञान अग्रहण ज्ञानाव तो ज्ञाना का हेतु भी क्या है तीन दोष है पंक्ति में जैसे ज्ञान के हेतु आदि दोष के देखे जाने के विपरीत ज्ञान का हेतु शिविर आदि दोष सीखिए है तो तो ने ने। जैसे चरण में विपरीत ज्ञान का हेतु किमी दोष से देखे जाने ऐसी विपरीत आदि ग्रहण निर्वाचन देखे जाने से? तो अब जब देखे जाने से तो आप ये बताइए तो किमी दोष किसका मानेंगे आप शिक्षु का मानेंगे की आत्मा का मानेंगे अच्छा तो अब ध्यान देना है टिक्षु तो विपरीत ज्ञान भी किसका मानना पड़ेगा ठीक ठीक भाई जिसका उसी ऐसी ज्ञान होगा ऐसा देखे जाने से न विपरीत आदि ग्रहणम की विपरीत आदि ज्ञान विपरीत आदि ज्ञान तो विपरीत और आदि से क्या लेना है संशय ज्ञाना भाव मतलब विपरीत ज्ञान संशय और ज्ञाना भाव तो ये विपरीत आदि ग्रहण ग्रहण करके ज्ञान ग्रहण का क्या हो तो मतलब होगा विपरीत ज्ञान संशय हो और ग्रहण ये पकड़ना ज्ञाना भाव आप भाव भी उपचार के रूप उसको ग्रहण कर सकते हैं उपचार से ये ग्रहण नहीं ग्रहण करते ज्ञान तो अब ज्ञान मेरा कि है की विपरीत ज्ञान का हेतु जब शिक्षु में है तो विपरीत ज्ञान भी किसका मानना पड़ेगा ये कहने का मतलब है की विपरीत आदि ज्ञान विपरीत आदि विपरीत आदि ज्ञान आत्मा के नहीं हो सकते है कैसे आत्मा के नहीं हो सकते है। का हैं उसी को विपरीत ज्ञान होगा विपरीत ज्ञान का एक विपरीत ज्ञान का एक दोस्ता है शिष्ठ का ही विपरीत आदि ज्ञान होगा विपरीत ज्ञान शंकर और अग्रहण होगा हुआ कैसे अथवा निमित्ता शनिवरी तत्व आदि दोषा अथवा निमित्त किसका विपरीत आदि ज्ञान का निमित्त ज्ञान का निमित्त का निमित्त ग्रहण का निमित्त आदि दोष सिमृत आदि का आदि दोष ये ज्ञात आत्मा का नहीं हो सकता कंप्यूटर लगाना करना वाक रहना ठीक नहीं है जैसे चक्ष में विपरीत ज्ञान आदि का हेतु देखे जाने ऐसी किसके देखे जाने से चक्ु ज्ञानी तो किसका मानेगा ये आप चक्म ज्ञात आत्मा का, का मानेंगे देखे जाने से विपरीत आदि ज्ञान अथवा विपरीत आदि ज्ञान का हेतु सुनिदि दोष ज्ञात आत्मा का नहीं हो सकता है ज्ञात आत्मा का तो यथा लिखा है ना तो आप ये कथा ऐसी अपनी तरफ ऐसी जोड़ सकते है की उसी प्रकार अविद्या उसी प्रकार अभिज्ञा भी अंताकरण की है ये ज्ञाता आत्मा की, दुझे। दुझे। की एकर, है क्योंकि तो अभिज्ञा हो। के होने होता क्या लगा सकते है क्योंकि ऐसा देखेंगे क्योंकि अंताकरण में अभिज्ञा के होने पर विपरीत ज्ञान आदि हो क्योंकि अंताकरण में अभिज्ञा के होने पर विपरीत ज्ञान होता है विपरीत ज्ञान ऐसा होता है की ये देखिए मैं देश में मैं देव। आत्मा को देख हूँ आत्मा को आत्मा समझ लेंगे विद्वीत ज्ञान है को आत्मा समझ लेना क्या जब तो अंतरण में अभिज्ञा होने पर विपरीत ज्ञान होता है तो ऐसा हृदय ही आत्मा है ऐसा मान बैठता है और संशय कहता कि आत्मा दे ऐसी भी ना दे और से कहता की आत्मा का ज्ञान ही न होना में अभिज्ञात होने पर विपरीत ज्ञान और संशय और अग्रहण होता है तो फिर क्या और इससे क्या मालूम होगा की ये शिक्षा धर्म हो जाएगा अगरुगे? कि अंत अंकाचरणी अभिद्या के उमेश तो ज्ञान अभी होते हैं तो अब ये किसका दोष तो तो तो हो जाएगा का धर्म हो जाएगा अभिद्या ज्ञात आत्मा का धर्म नहीं होगा अंता धर्म और जो विपरीत ज्ञान हो रहे हैं अभिविकरण को हो रहे हैं तो विपरीत ज्ञान और उसका निमित्त अभिद्या दोषकरण का है दुपी का और दुक्री का ज्ञान और अविद्या दोष सीखा है अंताग्रहण जब अविद्याण का में तो दोष लेना निर्य दो अब इसको और समझाते हैं प्रकार से लगा लेंगे उसी प्रकार ये उसी प्रकार क्या है कि अविद्या अंताकरण का धर्म है ज्ञाता आत्मा का नहीं है और समझ लेना कि अंताकरण अन्त, में अविज्ञा के रहने आरोप विपरीत ज्ञान आदि देखे जाते हैं इसलिए विपरीत ज्ञान और उनका निमित्त अभिज्ञा अंताकरण का धर्म है यात्रा क्षेत्र का धर्म नहीं जाएंगे तो चक्षु सं, का संस्कार चक्षु चक्षु के संस्कार संस्कार ऐसी चक्षु के संस्कार ऐसी रोक को हटाने पर चक्षु का संस्कार क्या इसका ऑपरेशन करते हैं है या तो कोई ऐसा रोगी तो लगा करके उसको हटा देना है व्यक्ति को संस्कार है ऑपरेशन कर देना या किसी प्रकार उसको रोग को हटा देना व्यक्ति को संस्कार करेगा जो एक चिकित्सा में ऑपरेशन है ऐसी बात नहीं आयुर्वेद में भी ऑपरेशन की बहुत कर दी है बहुत ऑपरेशन की रिचियाँ आयुर्वेद में भी ऑपरेशन है आपके बो, तो, तो संस्कार ऐसी हटाने का, के से दोष हटाने आरोप अब ध्यान देना वो सिमिर दोष था किसमें चक्स में पर अज्ञान ऐसी वो किसने समझ रहा था आपने में समझ रहा था किसमें समझ रहा था, था? लेकिन जब चक्सु के संस्कार ऐसी दोष हट जाएगा जो पहले अपने में दोस्त मानता था वो मानेगा तो ध्यान देना यदि अपने में दोस्त था तो, में जाए जाए। तो बाद में भी रहता जाएगा तो बाद में रहता है नहीं। नहीं। अपने में दोस्त सीखने का चक्स के संस्कार चला गया चक्षू के संस्कार ऐसी हट जाने आरोप ग्रहिता आत्मा में गृहिता आत्मा में तुमी दोष को न देखे जाने से ग्रह अगर सुना देना तो गृहिता आत्मा में सिमरत अगर सुना न देखे जाने पे यथा गृह धर्माना जैसे गृह जैसे ज्ञाता आत्मा का धर्म सिमिर नहीं है ज्ञाता आत्मा का धर्म सिमिर समु के संसार से चक्षु का संसार करने के संसार से चक्ष ऐसी होने आरोप ज्ञाता आत्मा में सिमिल दोष न देखे जाने ऐसी देखे जाने से यथा जैसे ज्ञात आत्मा का धर्म सिमिर दोष नहीं है उनकी लग गई तथा सर्वोत्री प्रकार सभी स्थानों पर अग्रहण विपरीत अग्रहण विपरीत और संशय प्रत्यय प्रत्यय कर ज्ञान अग्रहण प्रत्यय विपरीत प्रत्यय और संशय प्रत्यय अग्रहण ऐसा हो लेना अग्रहण प्रत्यय का विज्ञान कर लेना अग्रहण विपरीत ज्ञान और संशय ज्ञान क्या कहेंगे अग्रहण विपरी ज्ञान और संशय ज्ञान प्रत्यय का साथ क्या है औपचारिक मानना पड़ेगा अग्रहण विपरीत ज्ञान और ये संशये न और उनका निमित्त और इन तीनों का निमित्त क्या है अभिज्ञ इन तीनों का निमित्त क्या है पहुंची लगी तथा उसी प्रकार सभी स्थानों पर अग्रहण विपरीत ज्ञान तथा संशय ज्ञान और इनका कारण अभिज्ञा और उनका निश्चित अभिज्ञा कष्टी के करणों से एवं भक्तों में रेहं किसी कर्ण का ही धर्म हो सकते हैं किसी कर्ण का ही धर्म हो तो सकते हैं और ना ज्ञाता ज्ञात आत्मा के धर्म में नहीं हो सकते हैं ज्ञान ज्ञान हाँ ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अग्रहण धर्म ये अग्रहण विपरीत ज्ञान और संस्कृत इसके धर्म हो सकते किसी चरण के किसके धर्म हो सकते हैं करण के धर्म हो सकते हैं ज्ञात क्षेत्र के धर्म नहीं।, नहीं हो सकते हैं है तो अब ये कहते हैं ना जैसे कि है, है? तो वैसे ही ये अभिज्ञा किसी है अंताकरण की है दोस्त का कार्य को अग्रहण आदि को वहाँ किसका धर्म माना कि माना है तो वैसे ही यहां पर अविद्या के कारण अग्रहण आदि किसके धर्म हो गए अंताकरण के धर्म हो गए ये कह रहे हैं अग्रहण आदि अंताकरण के हो धर्म हो गए अग्रहण आदि किसके धर्म हो गए और अग्रहण का हेतु जो अविद्या है वो भी अंताकरण का धर्म हो ये कह रही है ज्ञाता नहीं कह रहे हैं अग्रहण मतलब ज्ञाना भाव किसको है को विपरीत ज्ञान किसको तो है अंताकरण को संचय किसको तो है अंताकरण का और इनका हेतु अभिज्ञा भी ऐसा बता रहे हैं और ग्रहण ज्ञाना संचय की अंताकरण में है इनका हेतु अभिज्ञा भी अंताकरण में दिया। का ही धर्म हो सकते हैं ज्ञात क्षेत्र ज्ञा क्षेत्र के धर्म नहीं हो सकते है अच्छा अब देखेंगे तो ऊपर जो ध्यान देंगे दोष कहा आएगा यथा से यथा के बाद फिर तथा आया है तो में तीन दोस्त को कहेंगे और तथा में किसको कहेंगे अभिज्ञा को अग्रहण विपरीत ज्ञान संशय प्रत्यय और उसका हिस्सों को अभिज्ञान दृष्टान्त दसतांत्रिक ज्ञान का राका वहाँ यहां क्या है अभिज्ञा दूसरा व्याख्या कर ने दसतांत्रिक में भी शिमिर लिख दिया है वैसे ही अग्रहण विपरीत ग्रहण और संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारण रूप सिदि दोष है निका है ना तो दसतांत्रिक में तीन दोष नहीं है यहाँ अभिज्ञा के ये ज्ञानी है है। मतलब ये ये ज्ञान नहीं तो ये एक तो प्रकार तो ये का आयथार्थ तो ज्ञान के ही हैं, ना ये। लिए तो ज्ञान का मतलब ज्ञान तो सब ज्ञान ज्यादा ज्ञान के दो बैठी और देखिए हो तो गया ना संवेदक स्वाद संवेदक स्वाद क्या थे यहाँ पर क्या स्वास्थ्य क्या संवेदा और उनका जेप होने के कारण है ऐसा समझदारी दीपक का प्रकाश आपके द्वारा जय है कि नहीं है तो आपके द्वारा जे है दीपक का प्रकाश तो जो आपके द्वारा ये है दीपक का प्रकाश आपका धर्म है की दीपक का धर्म है दीपक का धर्म तो कहते है वैसे ही जैसे दीपक का प्रकाश वे होने के कारण ज्ञाता आत्मा का धर्म नहीं है ये का धर्म है वैसे ही ये कौन अग्रहण आदि और अभिज्ञा अग्रहण आदि हो अमा के कारण ज्ञात आत्मा के घर में नहीं है ये धर्म होंगे अंतर ऐसा कह रही है अंत ऐसा क्या शेषाम क्या प्रदीप प्रकाश और दीपक के प्रकाश की तरह उनका देश के कारण अग्रहण आदि का और उसके निमित्त अभिज्ञा का ने से क्या लेना अग्रहण आदि और उनका निमित्त अरे ठीक है ठीक है शेम से वही अग्रहण आदि और उनका निमित्त अभिज्ञा लिख लेंगे और दीपक के प्रकाश की तरह उनका ज्ञेय होने के कारण ठीक है अग्रहण आदि का उसके नि अविज्ञान दीपक के प्रकाश की तरह अग्रहण विकरीत ज्ञान और संशय का जित होने के कारण ज्ञाति धर्म नहीं है वे ज्ञाता के धर्म नहीं है सभी शब्दों में क्या कहेंगे कि जैसे दीपक का प्रकाश व्यय होने के कारण ज्ञाता आत्मा का धर्म नहीं है वैसे ही अग्रहण विकृत ज्ञान संशय तथा इनका हिन्दु होने के कारण ज्ञाता आत्मा का धर्म नहीं है क्या ज्यादा संवेदक स्वाद एवं स्वास्थ्य व्यक्ति संवेदक होने के कारण क्या कहेंगे ग्रहण का और उसके निमित्त अविद्या होने के कारण ही अपनी आत्मा से अतरप्त का धर्म होने से तो है लेकिन इस तरह जे होने के कारण ही अपनी आत्मा से अतरिक्त का धर्म होने के कारण गेहत्व है ऐसा कर लेंगे इस तरह होने के कारण ही अपनी आत्मा से अतृप्त का धर्म होने के कारण गृहस्त है चलिए सर व्यस्त होने के कारण ही अपनी आत्मा से अतिरिक्त का धर्म होने के कारण व्यस्त है तो अपनी आत्मा से अतिरिक्त कौन अंताकरण अपनी आत्मा से अतिरिक्त अंतरण का धर्म होने के कारण तो है ठीक है आ, जिसमें जिसमे तो होगा पहले मतलब है जिसमें तो होगा वो अपनी आत्मा से अतृत्व का धर्म होगा जैसे प्रदीप के प्रकाश में व्ययत्व है तो अपनी आत्मा से अतृप्त का धर्म है और व्ययत्व किसमें है अग इसमें अग्रहण आदि में और अविद्या में तो ये अपनी आत्मा से अतिरिक्त का धर्म होने के कारण है और देखेंगे और सभी वादियों के द्वारा, और सभी वादियों के द्वारा सभी करणों का अभाव होने पर मुक्तावस्था में तो हैं ना तो मुक्तावस्था में और सभी वादियों के द्वारा चाहे वो वेदांति हो या द्वरित हो ना या मीमांसा कोई भी होगा और सभी वादियों के द्वारा सभीकरण का अभाव होने पर मुक्तावस्था में अविद्या आदि दोष स्वीकार नहीं किए जाते हैं अविद्या आदि दोष स्वीकार नहीं किए जाते हैं कब स्वीकार नहीं किए जाते हैं मुक्तावस्था में और अब मुक्तावस्था में कोई कर्म रहता है तो इसका अच्छा तो इसका मतलब है कि कर्ण के न होने पर मुक्तावस्था में अविद्या आदि दोष स्वीकार नहीं किए जाते हैं इसका अविद्या आदि दोष कम होते हैं करण के होने पर इसका मतलब वो दोष कर्णों में ही रहते हैं तो अभिद्या इसमें है अंताधरण में ही है पंचमी ये पंचमी है पंचमी जो होती है ना अभ्यक्रमारेतुअ में है कि इसलिए अभिज्ञा आत्मा का धर्म नहीं है इस कारण पंचमी लगाई है और सभी वादियों के द्वारा सभी कर्मों का वियोग होने पर मुक्तावस्था में आत्मा में अभिज्ञा आदि रोष स्वीकार नहीं किए जाते सभी वादियों के द्वारा सभी करणों का वियोग होने पर मुक्तावस्था में अभिज्ञ आत्मा में मुक्तावस्था में करके मुक्तावस्था में आत्मा में अभिज्ञादी दोस्तों को स्वीकार नहीं किया जाता है दोस्त वो आत्मा क्षेत्र अब ध्यान है कि ये अभी ये क्या है अग्रहण आदि और अभिद्या यदि ये क्षेत्र आत्मा के स्वाविक धर्म होंगे तो कभी निवृत्त नहीं होंगे जैसे देखना अग्नि का स्वाभाविक धर्म उष्णता कभी अग्नि से निवृत्त होती है तो वैसे यदि अग्रहण आदि आत्मा के स्वाभाविक धर्म होंगे तो नहीं होंगे कि नहीं, नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है उसके स्वाभाविक धर्म है? नहीं।, नहीं है किसके आत्मा में ऐसा कल्पी लगाएंगे आत्मा को यदिखे तो अग्नि उष्णवत्व अग्नि उष्णुवत्ता देश में पाठ या अग्निउन बात है, है। और ये और कोई दूसरी है है लग रही मेरा उसमें तो, तो पाठ ज्यादा अच्छा है वो तो किसी संक्षण में है कि नहीं क्या उसमें तो है आपकी अलग भी है ना देख रहा हूँ तो पाठ में अच्छा लग रहा है मैं इसे देखता हूँ उसमें तो पाठ अच्छा है नहीं तो भाव प्रधान निर्देश मान करके उसका ही देखता हूँ तो अच्छा तो हो जाएगा भाव प्रधान अच्छा देखते हैं बना ये आ, है बना इसमें उसमें तो पार्ट है उसमें उसमें फूल ये पार्ट ठीक लग रहा है इसमें है उष्ण किया यदि यदि अग्नि की उष्णता के समान क्षेत्र तो की आत्मा के अपने धर्म है तो धर्मा करते अपने धर्म अपना धर्म किसका क्षेत्र की आत्मा का आजा देखो यदि अग्नि की उष्णता के समान ये क्षेत्र की आत्मा के अपने धर्म है कौन अग्रहण विपरी ज्ञान और संशय ज्ञान तथा अभिज्ञानी यदि अग्नि की उष्णता के समान आत्मा के अपने धर्म हो उनकी लगती हैं यदि अग्नि की उष्णता के समान क्षेत्र आत्मा के अपने धर्म हो तथा कथे तो रवि कदाचित अभी ना न्याया तो कभी भी उससे वियोग नहीं होगा आत्मा का कभी भी इनसे वियोगे अग्रहण आदि ऐसी और अभिद्या मतलब जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि का अपना धर्म है तो कभी भी उष्णता अग्नि से उष्णता का अग्नि से वियोग होता है नहीं। तो यदि अग्नि इसी प्रकार जैसे अग्नि की उष् जैसे उष्णता अग्नि का अपना धर्म है वैसे यदि अग्रहण और अविद्या आत्मा का अपना धर्म हो तो कभी भी अभिद्या का आत्मा ऐसी वियोग होगा यही पंक्ति पंक्ति लगेंगे यदि यदि अग्नि कुणता के समान क्षेत्र आत्मा का अपना धर्म हो कौन अग्रहण आदि और अभिद्या तथा तो, तो कभी भी आत्मा से अग्रहण आदि का और अभिज्ञा का वियोग नहीं होता तो व्योग होता है कि नहीं होता है इससे क्या सिद्ध होता है वो आत्मा का अपना धर्म पंक्ति लगाएंगे और भी युक्तियाँ देते हैं अवित्रियो व विकार रही से ये आत्मना आगे, तो आगे लिखा है तो आत्मना का विशेषण अविक्रियवीकार से तथा व्योम की तरह सर्वव्यापक व्यापक की तरह कौन आत्मा विकार रही से आत्मा और आकाश की तरह सर्वव्यापक आत्मा है विकार रहित तथा आकाश के समान सर्वव्यापक व्यापक अमूर्त आत्मा का किसी के साथ संयोग नहीं हो सकता है ये ध्यान देना संयोग हो गया ना हस्त हस्तुष्प संयोग हो गया हस्त संयोग हो गया अब संयोग है हस्त जो संयोग हो गया, तो जो संयोग होता है ये कहते हैं मूल मूक्ष पदार्थों में होता है क्यों होता है, है। पदार्थों में जो स्कूल पदार्थ है उनमे संयोग होता है और उनमें क्या होता है वियोग होता है और जो अति अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है उसमें किसी के साथ संयोग उचित नहीं हो सकता है न अब बिल्कुल सूक्ष्म पदार्थ को आप खुल सकते है पकड़ सकते हैं वही मतलब है विकार नहीं तथा अब ध्यान देना अब इसका संयोग हो गया ना है उसका और उसका तो तो उसके साथ संयोग भी नहीं हो जाएगा किसी का तादात्म तो उसका उसमें होगा दूसरे का तो तादाश नहीं होगा अब विकार नहीं तथा आकाश के समान सर्वव्यापक व्याप अमूर्त आत्मा का अमूर्तमूर्त होता है स्कूल है न और अमूर्त कैसा होता है सूक्ष्म पदार्थ विकार रही तथा आकाश के समान सर्व व्यापक के अमूर्त आत्मा का किसी के साथ संयोग योग नहीं हो सकता है में पृथ्वी जल को क्या बताया है मूर्त और वायु और आकाश को क्या बताया अमूर्त अमूर्त का मतलब सूक्ष्म पदार्थ है की अमूर्त आत्मा का किसी के साथ संयोग योग नहीं हो सकता है तो किसी के साथ संयोग नहीं हो सकता है तो या अविद्याण आदि के साथ संयोग अविद्या के साथ ना तो संयोग होगा उन्हें जो होगा अंतरग्रम के साथ संयोग के साथ इस नित्य में सिद्धम सच्चा अनुपत्ति है नो हो, हो। यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं चाहिए देखना विकार रहित तथा आकाश के समान सर्व्यापक अमूर्त आत्मा का किसी के भी साथ संयोग और वियोग संभव न होने से क्षेत्र की आत्मा का सदा असंसारित्व ही सिद्ध होता है इस वस्तु का असंसारित क्या ध्यान देना यदि आत्मा का अविद्या के साथ संयोग हो तो फिर क्या होगा कि सदा उसका असंसारित रहेगा यदि क्षेत्र की आत्मा के साथ अविद्या का संयोग हो तो अविद्या का संयोग होंगे तो उससे संसारित आ जाएगा सदा असंसारित रहेगा बस समझ आती है कभी भी किसी के साथ संयोग कभी भी अविद्या के साथ संयोग ना हो तो क्या होगा हमेशा कैसा रहेगा वो असंसारी रहेगा कौन सी लगाना तथा आकाश के समान सर्व्यापक अमूर्त आत्मा का किसी के भी साथ संयोग और वियोग की सिद्धि न होने से क्षेत्र की आत्मा का असंसारिक तो सदा ही सिद्ध होता है ईश्वर करते हैं असंसारिक लग जाएंगे हाँ अब देखेंगे अनादित स्वाद निर्गुण स्वाद इत्यादि भगवान क्या और अनादित स्वाद निर्गुण स्वाद इत्यादि भगवान के लक्षणों से भी यही सिद्ध होता है क्योंकि वहाँ अनादित स्वाद निर्गुण स्वाद जब निर्गुण कहा गया है ना तो निर्गुण कहा गया है निर्गुण में कोई गुण नहीं है दो संसारित गुण रहेगा संसारित गुण कुछ नहीं रहेगा है ना तो कुछ भी नहीं रहेगा उसमें ये मतलब है तो अभी क्या उसमें नहीं रखी नालिक का निर्गण स्वास्थ्य परमात्मा एवं सभी व्यक्तियों की नालिका नहीं होता है की निर्गण होने ऐसी उसमें किसी भी धर्म का संबंध नहीं है अब देखना मनु ऐसी संसार एवं क्षति ऐसा होने पर इस प्रकार एवं संसार संसारित्व और हमें क्षति ऐसा कर लेना इस प्रकार संसार और संसारित्व का अभाव रहने पर मतलब वो क्षेत्र संसारी नहीं हुआ क्षेत्र क्या? नहीं हुआ, तो वो नहीं है तो तो संसार भी नहीं तो इस प्रकार संसार और संसारिक एवं संसार संसारित्व हुआ के प्रति इस प्रकार संसार और तो संसारित्व तो का अभाव होने पर शास्त्र की आदि रोष आते हैं, शास्त्र की अनाथकता आदि शास्त्र हाँ, कहते हैं जो शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त करना चाहिए अविद्या को जुड़ करना चाहिए ज्ञान से मुक्ति होती है गुरु के पास जाकर के वेदांत का श्रमण मन करना चाहिए ये सभी शास्त्र हो जाते हैं जब कोई संसार नहीं है और जब कोई संसारी होगा तभी वो तो मोक्ष का साधन नहीं लगेगा जब कोई है तो क्या लगेगा बात ही सुनिए ऐसा होने आरोप संसार इस प्रकार संसार संसारित्व का अभाव होने आरोप शास्त्र के अंदर सत्ता दोस्त तो आप कहते है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि सरवई अभ्युत गार अभुत गैसा स्वीकार किया है सब लोगों ने वैसा स्वीकार किया है सिद्धांति बोलता है कि ऐसा नहीं कहना क्योंकि सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया है सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया क्योंकि सर्वई आत्मवाद भी सभी आतवादियों के द्वारा आत्मा को मानने वाले तो जिसमें है ना आर्थिक सभी है शांत योग भी सभी क्योंकि सभी आतवादियों के द्वारा स्वीकार किया गया दोष किसी एक के द्वारा नहीं होता है क्योंकि भी कि सभी आत्मवादियों के द्वारा स्वीकार किया गया किसी एक के द्वारा निराकरण करने योग्य नहीं होता है कसम युद्ध देता कि सभी ने दोस्त कैसे स्वीकार किया है सभी ने दोस्त कैसे स्वीकार किया है प्रश्न हो गया इसका उत्तर सुनो की ऐसा है न की किसी के भी मत में मुक्तात्मा के लिए संसार है और किसी के भी मतलब मुक्तात्मा संसारी होता है तो मुक्त आत्मा के लिए संसार और संसारी चुका अभाव है संसार और संसारी चुका अभाव है अच्छा तो इतना होने से वो शास्त्र की अंदर सच्चा आदि मानते हैं क्या सभी के तो मतलब मुक्तात्मा के लिए संसार और संसारी चुका अभाव है फिर भी शास्त्र के अंदर सच्चा आदि मानते है क्या तो वो तो अब यदि उसको दोष का है तो मत नहीं हो गया दो सुमान माने ही जाता है प्रथम कैसे माना जाता है कैसे मुक्ताओं के लिए सरवीआ भी ऐसा लगाना सरवय आत्मात्म नाम सभी आत्मवादियों के द्वारा मुक्त आत्माओं के लिए संसार और संसारित्व के संसार और संसारित व्यवहार का अभाव भी कहा जाता है सभी आत्मवादियों के द्वारा मुक्त आत्माओं के लिए व्यवहार कैसे कथन संसार और संसारित्व के कथन का अभाव माना जाता है ऐसा लगा देना संसार और संसारित्व के कथन का अभाव संसार का अभाव अभावन और ऐसा ध्यान देना व्यवहार शब्द है ना की मुक्त आत्माओं के लिए संसार व्यवहार का अभाव माना जाता है और संसारित व्यवहार का अभाव मतलब मुक्तात्मात्मा मुक्तात्माओं के लिए संसार है ये नहीं कहा जाता और मुक्तात्माए संसारित ये भी नहीं, नहीं कहा जाता आत्मवादियों के द्वारा मुख्य के लिए संसार उन्छार और संसारिक के व्यवहार का अभाव माना जाता है क्या शेषाम और शेषाम तर्थ है कि उनके मत में शास्त्र के अनर्थक्ता आदि दोषों की प्राप्ति नहीं मानी जाती उनके मत में शास्त्र की अनर्थक्ता आदि दोषों की प्राप्ति मुक्त आत्मा में जब न मुक्त मुक्त हो तो न उनके संसार है न ही पूरे संसारी है तो इसलिए शास्त्र नर्थक हो गया क्या हमारी वैसे ही हमारे मत में समझ लेने अविद्यावस्था में सर ये सार्थक है शास्त्र और जो अविद्या नहीं, नहीं।, नहीं है तब इसकी सार्थकता अविद्या होने पर शास्त्री सार्थकता है हमारे मत में अविद्या न होने पर सारकता नहीं है तो सार्थकता न होने पर तुम दोष नहीं है और यदि दोस्त कहो मेरे तो सबसे मत में हो जाएगा वस्तु का ही है ऐसा अब ये तथा निका कौन होगा